भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार असत को विश्व का उपादान कारण माना गया है विश्वकर्मा ने बिना किसी की सहायता से विश्व की रचना की सायणाचार्य ने तो स्पष्ट कहा है कि परमात्मा ने अपनी शक्ति से समस्त ब्रह्मांड को रचा इसी शक्ति को माया कहते हैं किंतु यह देव शक्ति है नित्य है शंकर वेदांत की माया की तरह यह अनिर्वचनीय नहीं है यही बात तैतरीय ब्राह्मण में भी स्पष्ट कही गई है नासदीय सूक्त तो दार्शनिक सूक्त ही है इसमें सृष्टि प्रक्रिया का विशद वर्णन है सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में न असत न सत्य न अंतरिक्ष और न व्योम था मृत्यु का भी भय नहीं था केवल वह एक था उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं था अंधकार मात्र सर्वत्र था जल था प्रकाश नहीं था वह एक तपस् से उत्पन्न हुआ इत्यादि सृष्टि के संबंध में ऋग्वेद में विचार मिलता है इस सुक्त से यह स्पष्ट है कि सृष्टि के आरंभ में एक कोई अव्यक्त चेतन था जिससे कालांतर में सृष्टि के वैचित्र अभिव्यक्त हुए उस अव्यक्त चेतन को तपस कहा गया वस्तुतः यही सर्वव्यापी शक्ति है इसी से ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति तथा क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति होती है यही भावना ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी स्पष्ट है एक व्यापक शक्ति का वर्णन हमें वेद में स्पष्ट मिलता है इसी से समस्त सृष्टि होती है यही भाव यजुर्वेद के पुरुषोक्त में भी स्पष्ट है वेद में इंद्र सबसे बड़े देवता माने गए हैं यही इंद्र श्रायाचार्य के विचार में कभी अग्नि कभी सूर्य और कभी वायु के रूप में वेद में वर्णित है अंतरिक्ष के सभी नक्षत्र इन्हीं इंद्र के रूप हैं इसीलिए वेद ने कहा है इंद्रो माया भी पुररूप इते अर्थात अपनी शक्तियों के द्वारा इंद्र बहुत से रूपों को धारण कर लेते हैं यही कारण है कि साधक अपनी रुचि के अनुसार चाहे जिस देवता की स्तुति करे, किंतु वे स्तुतियाँ सभी इंद्र के प्रति होती है यही बात बाद को भगवद्गीता में भी भगवान ने कही है इन बातों से यह स्पष्ट है कि वेद में अद्वितीय सर्वव्यापक अव्यक्त उस एक का वर्णन है जो सर्वशक्तिमान है जो दुष्टों का दमन करता है तथा सज्जनों की रक्षा करता है यही एक शक्ति विश्वकर्मा के भी रूप में वेद में वर्णित है इसी व्यापक परम शक्ति का भिन्न भिन्न नाम से वेद ने वर्णन किया है इसी का अभयम ज्योति परम व्यौमन परम पदम अव्यक्त आदि नाम से वर्णन किया गया है जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का परिचय ऋग्वेद के प्रसिद्ध द्वासुपर्णा सयुजा इत्यादि मंत्र में स्पष्ट इस है इसी परमात्मा का साक्षात्कार करना भारतीय दर्शन का परम लक्ष्य है इसी से दुख की चरम निवृत्ति होती है यही यजुर्वेद ने कहा है तमेव विदि मृत्युमेती यजुर्वेद में अनेक मंत्र हैं जिनमें परमेश्वर का वर्णन है और जो जगत में अनेक रूप से अभिव्यक्त होते हैं तथा तो जिनके ज्ञान से जिज्ञासु को चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है और वह सर्वज्ञ हो जाता है यद्यपि किसी दार्शनिक विषय का सांगोपांग विचार एक किसी स्थान में वेद में नहीं मिलता और न वह मिल ही सकता है किंतु छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े तत्वों के स्वरूप का साक्षात्कार दर्शन तो ऋषियों को हुआ था और वे सब अनुभव वेद में व्यक्त रूप में वर्णित है उसमें लौकिक तथा अलौकिक सभी बातें हैं। स्थूलतम, रूप से भिन्न-भिन्न का परिचय वेद के अध्ययन से हमें प्राप्त होता है बाद के न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों के समान वेद का अपना कोई एक प्रतिपाद्य मत नहीं है ऋषियों की तपस्या के फलस्वरूप आत्म तत्व का अपना अपना साक्षात अनुभव ही वेद है अथवा ज्योतिष स्वरूप आत्मा ही तो वेद है किसी एक विषय के संबंध में यह कोई एक ग्रंथ तो है ही नहीं अतः इसका अपना ना कोई दर्शन है और ना कोई मंतव्य यह तो साक्षात प्राप्त ज्ञान से स्वरूपों का संकलन है भंडार है इसी से तत्वों को निकाल बाद में विद्वानों ने अपने अपने विचार के लिए एवं दर्शनों के निर्माण के लिए ज्ञान का संचय किया है